भगवान श्री राम सुख के धाम है संपूर्ण लोक को विश्राम देने वाले हैं ऐसा उद्घोष है कवि कुल कमल दिवाकर भगवत भक्ति भग भूषण संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज का मर्यादाए भगवान श्रीराम के चरित्र में पग पग पर दिखाई देती हैं परशुराम जी के समक्ष भी वे मर्यादित रूप से स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और मानो उस चरित्र के बहाने सभी को अपनी अपनी मर्यादा में रहने की शिक्षा देते हैं हमारे कुल की परंपरा है विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय हो ये सो तुम ही ये हमारी मर्यादा है परशुराम जी विदा हुए मोहमयी शूल मिट गई जनकपुर वासियों की दूत अयोध्यापुरी पहुंचे खबर दी हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार सेना हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार सेना आपको भोजपुरी गीत सुना दी दो ने महाराज दशरथ के दरबार में जाकर यह सूचना दी कि हम पत्र लेकर आ रहे हैं उस पार से पाती लेके आवत वाणी पार से पार से माने सरयू जी के उस पार से गंगा जी के उस पार से तो जगह भी तो बताओ राजा जनक दरबार से ना महाराज जनक के दरबार से अच्छा किस विषय में यह पत्र लेकर आया हमारा राजा जनक जी के धिया धिया माने बेटी हमारा राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से लेके आवतवानी पार से। हमारे महाराज जन की बेटी श्री जानकी जी का विवाह कौशल्या नंदन श्री राम से होगा दशरथ जी ने पूछा ये अचानक विवाह का कार्यक्रम कैसे बन गए दूतों ने कहा सीए के आदि शक्ति जब जनी महाराज जनक ने समझ लिया कि बेटी के रूप में स्वयं आदि शक्ति ही आई है सीए के आदि शक्ति जब जनी राजा जनक धनुष धनुप्रणन ले टूटल धनुआ न ही केहू वीर बरियार से राजा जनक धनुआ तो लेके से राजा जनक तहा राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल भंज उचाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल राम जी ने धनुष तोड़ दिया अच्छा तो क्या कहना चाहते हो ज्यादा पढ़े लिखावा थोड़ा जल्दी साजे हाथी घोड़ा गिनती आज यही कर जोर आप सरकार से तो लेके के बानी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार राजा जनक दरबार से, से। दूतों ने पत्रिका दी महाराज दशरथ ने पत्रिका ली प्रेम में बिहवल हो गए देखो पत्रिका दो तरह से पढ़ी जाती है शब्द पढ़कर बोलकर या बिना बोले चुपचाप देखकर वाणी से या आंखों से पर आज दशरथ जी जब पत्रिका पढ़ने लगे तो तुलसीदास जी बोले कहा आ ना वाणी से पत्रिका पढ़ी जा रही न आंखों से फिर आंखों और वाणी के बीच में तीसरा आ गया पत्रिका पढ़ने के लिए तीसरा कौन आ गया तुलसीदास जी कहते है बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे आंसुओं की बूंद पत्रिका पर गिरी ऐसे लगता था जैसे आंसू पत्रिका पढ़ने के लिए निकल आए हो बारी विलोचन बांचत पाती भाव भेवन हो गए अरे आप देखो मर्यादा महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है वे पद को नहीं छोड़ते पर मद को पास नहीं आने देते क्यों पद तो है पर मद नहीं है क्यों नहीं है मद क्योंकि राम लखन उर राम जी हृदय में है और कितनी बढ़िया बात है पद पर बैठकर उसके मन में मद नहीं होगा जिसके मन में भगवान होंगे भगवान बसे होंगे राम लखन उर क्योंकि भगवान और अभिमान एक साथ नहीं रह सकते उसी मन में और इसीलिए भगवान सुंदर हैं लेकिन हर एक सुंदर आदमी भगवान नहीं है हर सुंदर भगवान न होगा कैसे ठीक वैसे ही जैसे हर बंदर हनुमान न हो हर सुंदर भगवान न औरों का अपमान करे जो कुछ भी हो इंसान न होगा विष अपमान का तभी पचेगा यदि मन में अभिमान न होगा राजेश्वर नहीं शांति मिलेगी जब तक प्रभु गुण ग हो अभिमान नहीं है पद पर बैठकर भी मद के बिना रहा जा सकता है यदि हृदय में भगवान को बिठाए हो तो अच्छा अभिमान नहीं है इसलिए देखो मर्यादा है भेद है भेद भले ही रहे भेद का भाव मिटाने जाए अभेद परमात्मा का स्वरूप है अभेद परमात्मा का स्वरूप है और भेद परमात्मा का संकल्प है उनके संकल्प से ही यह सृष्टि हुई है भेद और अभेद उनका स्वरूप है व्यवहार भेद में होता है विचार अभेद का होता है तो भेद में जैसी मर्यादा है उसके ढंग से रहे लेकिन प्रेम तो उस अभेद परमात्मा के भाव से होना चाहिए तो यहां भेद है वो संवाददाता है दूत हैं, जनकपुर से आए हैं चिट्ठी लेकर और दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है दोनों अपनी अपनी मर्यादा में वे राजा कहकर जोहार करते हैं राजा साहब उन्हें दरबार में बुलाते हैं लेकिन राम प्रेम की भी तो अपनी मर्यादा है इसलिए दशरथ जी उनसे कहते क्या है भैया बोलो का संबोधन चक्रवर्ती सम्राट संवाददाताओं से दूतों से कह रहे भैया कितनी बढ़िया बात अगर भगवान का भाव होगा तो नौकर में नौकर नहीं दिखाई देगा भाई दिखाई देगा सहयोग करने वाले सूचना देने वाले भाई यह भाईचारा अब दूसरी मर्यादा देखो दशरथ जी ने सब समाचार सुना तो कहा कि इनको वस्त्र आभूषण मणि रत्न देकर विदा कर। आज देन देछावर लागे निरी हाथ जोड़ लिए और कान मूंद लिए कान क्यों मूंद लिए कह दे ये लेना तो दूर हम सुन नहीं सकते क्यों अरे तुम अपने महाराज की बेटी के स्वयंवर का समाचार लेकर आए हो दूत तो हो तो दूतों को तो पुरस्कार मिलना ही चाहिए इनाम मिलना ही चाहिए तो दूतों ने कहा कि महाराज हम हैं दूत हम सेवक हैं और महाराज जनक राजा हैं ये भेद तो है लेकिन भाव की दृष्टि से श्री सीता जी केवल जनक जी की ही बेटी नहीं हैं। उनका जन्म तो धरती से हुआ है वे हम सबकी बेटी हैं। तो ये बेटी की ससुराल से कुछ लेना यह मर्यादा के अनुरूप नहीं है कहे अनिते मुद ही काना धर्म विचार सब ही सुख माना मर्यादा का पालन आज का आदमी होता तो ले लेता दूसरा कोई कहता को अरे इनके इन किन यहां से ले रहे हैं अरे यार सब चलता है अब आजकल और इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़ा मंगलमय सूत्र दिया मर्यादा टूट गई होगी तो भगवत कृपा से फिर जुड़ जाएगी और यहां मर्यादा छूट ही गई पर यहां मर्यादा का ख्याल कह अनित मुंह नहीं काना दूतों ने कुछ नहीं लिया अब आगे की बात सुनो जब इसी तरह की बात देखे दूत और राजा से कुछ ना ले यह अद्भुत पर नहीं मर्यादा के विरुद्ध नहीं होगा हम जो बने हैं वो बिगड़े तो नहीं एक बार क्या हुआ एक बहु रूपिया गया राजा साहब के पास बोले राजा साहब हम तरह तरह की नकल आपको करके दिखाते हैं स्वांग रचा कर दिखाते हैं राजा बोला खुश तो बहुत होते हैं लेकिन ज्यादा खुश तब होंगे जब तुम ऐसा स्वांग दिखाओ हम भी धोखे में आ जाए बोला ठीक है कल ही सही कल ही? हा मतलब कल से आप इंतजार करो कुछ दिन बाद वही बहुरूपिया बड़ा भारी त्यागी संत होकर आया शरीर पर केवल कौपिन कटिवस्त्र बिलकुल सीधा बैठा रहे आंख मूंदे न हिले न डूले धूप सर्दी वर्षा सब सहे गांव के बड़े बड़े लोग गए कि बड़ा भारी महात्मा है महाराज उसको प्रणाम करें रुपया चढ़ावे तो उठकर चल दे लोगों में कहीं भाई बड़ा त्यागी और तपस्वी आई प्रतिष्ठित लोग आने लगे धीरे धीरे मंत्री आया मंत्री ने भी दस बीस हजार चढ़ाए तो उठकर चल दे मंत्री रात्रि भर श्रद्धा से भरा रहा ऐसा त्यागी तो देखा उसने राजा से कहा तीसरे दिन राजा साहब पहुंचे और राजा ने प्रणाम किया अपनी हैसियत से बहुत कुछ देना चाह वो देखे ही नहीं आख बंद की और राजा ने कुछ देने की चेष्टा की तो उठकर चला गया राजा ने धरती में सिर रखा उसकी चरण धूली सिर पर चढ़ाई राजा आया रात्रि भर सोचता रहा कि ऐसा महात्मा अद्भुत महात्मा ऐसा त्यागी तपस्वी राजा उसी भाव में डूबा दूसरे दिन वो आ गया बोले राजा साहब इनाम मिलनी चाहिए राजा बोले तुम की इनाम बोले आपने कहा था ऐसा स्वांग दिखाओ कि हम धोखा खा जाए हा हा तो कौन सा तो स्वांग दिखाए जो हम धोखा खा गए हो वो बोला महाराज आप कल जिस साधु के पास गए थे वो यही है राजा वो हंसने लगा बुढ़ तुम बुढ़ा हमारा अब हमारा इनाम मिलना चाहिए तो राजा ने कहा इनाम तो मिलेगा क्योंकि सचमुच जब धोखा खा गए कमाल का स्वांग किया तुमने लेकिन एक बात है इनाम में तुम्हें दो चार पांच हजार रुपए मिलेंगे कल तो लाखों मिल रहा था हम लाख दो लाख चढ़ा रहे थे ले जाते बहु रूपी ने एक ही बात कही बोले महाराज वो हम नहीं ले सकते थे कहा क्यों नहीं ले सकते थे बोले स्वांग बिगड़ जाता इसलिए हमने नहीं लिया बिगड़ जाता